नोशो ठॉक बिन घन परत फुहार नंबर थ्री प्रेम और भक्ति की रानी सहजोबाई ने गाया है प्रेम दीवाने जे भय पलट गयो स्वरूप सहजो दृष्टि ने आवई कहाँ रंग कह भूप प्रेम दिवाने जे भय जाति बरन गई छूट सहजो जग बौरा कहे लोग गए सब छूट प्रेम दिवाने जे भये सहजो डिगमिग्देह पाँव पड़े कित कैकिति हरिषमाल तब लेह मन में तो आनंद है तन बौरा सब अंग ना काहू के संग है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 और समझने की कोशिश करना परमात्मा भी कोई यथार्थ नहीं जीवन को देखने के दो ढंग संसार प्रेम रहित आंखों का अनुभव है परमात्मा प्रेमपूर्ण आंखों का सवाल दृश्य का नहीं सवाल दृष्टि का है क्या तुम देखते हो वह मूल्यवान नहीं है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 म से सुनी जब आंख प्रेम से खाली होती है तो जो अनुभव में आता है स्वप्नबद्ध है झूठा है क्योंकि सत्य को जानने का प्रेम के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं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 या जैसे कोई आदमी कान से फूलों को देखने का प्रयास करे फूल खिलते रहेंगे झरती रहेगी बास उनकी तितलियों और मधुमक्खियों को खबर लग जाएगी भौरों तक संदेश पहुंच जाएगा लेकिन जो व्यक्ति कान फूल के करीब किए बैठा है उसे कुछ भी पता ना चलेगा कब कली खिली कब फूल बनी कब गंध के बादल घेरे कब गंध विसर्जित हुई कब कब कली फूल बनकर अस्तित्व के लिए समर्पित हो गई कब अर्चना का ये क्षण आया और गया कान से कुछ भी पता न चलेगा आंख चाहिए नाक चाहिए सम्यक साधन चाहिए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 तुम जहां बैठे हो वहीं मंजिल आ जाती यही मैं तुमसे कहता हूं हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मंजिल दूर थोड़ी है मंजिल तो तुम्हारी आंख में है तुम्हारे देखने के ढंग में प्रेम से देखने का एक ढंग है वो एक जादू है अलकैनी है उसके देखते ही कुछ और दिखाई पड़ता है जो कल तक दिखाई ही ना पड़ा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 और जब आंख खुलती है होश आता है प्रेम की धारा बहती है तब तुम इसी संसार को एक दूसरे दृष्टिकोण से एक दूसरी पृष्ठभूमि में देखते हो एक दूसरा संदर्भ अविरभूत होता है और सब अर्थ बदल जाते हैं उस क्षण में तुम कहते हो जो मैंने पहले जाना था वो झूठ था क्योंकि ये बड़े सत्य के सामने वो एकदम फीका पड़ जाता है उस क्षण तुम जो कहते हो कि अब तक जो माना था वो सही नहीं था इस नए अनुभव ने उसे बाधित कर दिया तुम्हारी आंख आत्यंतिक मूल्य रखती है इसलिए तो हमने भारत में तत्वशास्त्र को दर्शन कहा देखने का ढंग का पश्चिम तो में तत्व दर्शन को फिलोसफी कहते हैं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 जिसे तुम देख रहे हो उसके साथ तुम एक हो गए हो प्रेम का अर्थ है जिसे तुम देख रहे हो उससे तुम जुड़ गए हो वो विजाती ही नहीं तुम्हारा हृदय और उसका हृदय सास सां धड़क रहा है तुम्हारी श्वास और उसकी श्वास सांसांत चल रही है तुम्हारे होने में और उसके होने में अब बीच में कोई दीवाल नहीं है प्रेम का इतना ही अर्थ है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 दोनों ऐसे मिल गए हैं जिससे दूध पानी मिल जाते हैं फिर अलग करना मुश्किल हो जाता है मिलने के बहुत ढंग है पानी और तेल भी मिलाया जा सकता है कितना ही मिलाओ और फासला बना ही रहता है पानी तेल मिलते ही नहीं अब प्रेम की दृष्टि पानी और तेल का मिलन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 कठिनतम चीजें भी सरलतम हो जाती हैं अगर समझ कि पृष्ठभूमि तैयार हो पहली बात तुमने छोटे बच्चों को कभी पढ़ते देखा रविन्द्रनाथ की कोई श्रेष्ठतम कविता दे दो तो भी छोटा बच्चा बड़े बड़े अक्षर नहीं पढ़ सकता उसे हिज्जे करना पड़ते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 न तो तुमने कुछ जोड़ा न तुमने कुछ घटाया हथौड़ा हाँ ना तो जोड़ता है ना घटाता है हथौड़ा हाँ सिर्फ तोड़ता है अगर बजन तोलोगे तराजू पर उतना ही है अब जितना पहले था लेकिन कुछ चीज नष्ट हो गई जो तराजू पर तोल में नहीं आती इस मूर्ति के दाम लाख रुपए हो सकते थे अब दो कौड़ी हो गए संगमरमर उतना ही है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 तुम्हारे इस चित्र के लिए तुम्हें पांच पांच रुपए देकर लोग देखने आ रहा हूं और इतनी भीड़ लगी है। और बड़ी प्रशंसा है गांव में और ये वे ही पांच रुपए हैं जो तुमने मुझे दिए थे मैं भी उन्हें देख देकर देखने आ गया हूं अगर धंधा ऐसा ही है तो मैं भी क्यों ना अपने घोड़े को तुम्हारे पास ही खड़ा कर लू और उसके भी दाम लगवा दो चित्रकारने का वो संभव न होगा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 घटता तो नहीं बढ़बला जाए तो जिन्होंने आदमी को तौल के जानना चाहा कि आत्मा मरते वक्त निकलती है या नहीं वो हिज्जे कर रहे हैं आत्मा है समग्रता वो है काव्य जीवन का वो विचार के विश्लेषण से नहीं प्रेम के अनुभव से उपलब्ध होती तुमने अगर किसी को प्रेम किया है तो तुम जान ही लोगो कि वह शरीर नहीं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 प्रेम दीवाने जो भय इसलिए सहजो कहती कि ठीक है तुम्हारे शब्द का उपयोग कर लेते कि प्रेम में जो पागल हुए पलट ही सब रूप तुम उन्हें पागल कहते रहो पर उनके लिए सब रूप पलट गया सहजो दृष्टि न आवई कहा रंग कहभूप और अब सहजो को कुछ दृष्टि में नहीं पड़ता कि कौन अमीर है और कौन गरीब कहा रंग कहबूप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 और असंभव न होगा कि दरवाजे से वापस लौटा दिए जाओ फटे पुराने कपड़े एक गरीब कवि के जूतों में छेद टोपी जरा पर गालिब ने कहा कि और तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं है मित्रों ने कहा हम किसी के उधार ले आते गालिब ने कही तो बात जमेगी नहीं उधारी में मुझे जरा भी रस नहीं है जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है जो मेरा है वो मेरा है नहीं मुझे बड़ी बेचैनी और असुविधा होगी उन कपड़ों में मैं बंधा बंधा अनुभव करूंगा मुक्त ना हो पाऊंगा किसी और के कपड़े पहन के क्या जाना जाऊंगा इसी में जो होगा होगा गालिब गए द्वारपाल से जाके जब उन्होंने कहा दूसरों का तो झुकझुक के द्वारपाल स्वागत कर रहा था उनको उसने धक्का दे के किनारे खड़ा कर दिया कि रो कभी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 शेरवानी अब जब पहुंचे द्वार पर तो द्वारपाल ने झुककर नमस्कार किया आत्माओं को तो कोई पहचानता नहीं आवरण पहचानने जाते बड़े हैरान हुए यही द्वारपाल अभी झिड़की दे के अलग कर दिया था मारने को उतारू हो गया था अब उसने ये भी ना पूछा कि निमंत्रण पत्र पर वो थोड़े डरे तो थे ही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 सोचा बहादुर ने होगा ध्यान नहीं देना चाहिए शिष्ट संस्कारी आदमी का यह लक्षण है कि दूसरा कुछ ऐसा पागलपन भी करता हो तो इस पर इंगित न करे घाव न छुए वो इधर उधर देखने लगा लेकिन यह जब लंबी देर तक चलने लगा और गालिब ने भोजन किया ही नहीं और ये कपड़ों को ही और जूतों तक को भोजन करवाने लगे तो फिर बहादुर शाय न रह गया शिष्टाचार की भी सीमा उसने का क्षमा करे उचित नहीं कि दखलंदाजी दो उचित नहीं कि आपकी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 महत्वाकांक्षा की आंख तुम्हारे पास क्या है उसे देखती है तुम्हें नहीं प्रेम तुम्हें देखता है सीधा महत्वाकांक्षा पद अब प्रेम तुम्हारे आसपास के संग्रह को देखता है प्रेम दीवाने जो भय जाति बरन गई छूट ये अकर कि मेरा वर्ण क्या है मेरी जाति क्या है उन्हीं की है जिनको अपनी आत्मा का पता नहीं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 सहजो जग बोरा कहे लोग गए सब फूट और सहजो सारी दुनिया कहने लगी कि पागल हो गई तू सहजो जग बोरा कहे कि तेरी बुद्धि खो गई कि तेरा होश ना रहा कि तू क्या अनर्गल संलाप सन, में पड़ गई है संपात में क्या कहती है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 जब तक तुम खूंटी का काम देते हो जिस पर वो अपनी वासनाएं लटका ले तब तक वो साथी है प्रेम दीवाने जो भय सहजो डिग्मिग दे सहजो कहती है को जो पागल हो गए प्रेम में दीवाने हो गए उनका शरीर का रो रो आनंद से कपता है आत्मा तो आनंदित तो होती ही है आत्मा के आनंद की झलक उनके शरीर तक उतर आती है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 उसके पैरों की घुंघर बजती हो उसके पैर पड़ते हो पृथ्वी पर तो पृथ्वी की धूल कण भी उठने लगे और उसके साथ नाचने लगे एक बवंडर उसके चाव तरफ खड़ा हो जाए ऐसा ही सहजो डिगमिग दे, पांव पड़े कितके किति अब कोई नृत्य नृत्य साला का नृत्य नहीं है ये कि पैर द छाप ताल छंद कोई नर्तकी का नृत्य नहीं है तो प्रेम दीवाने का नृत्य है पांव पड़े कित के किति अब कोई हिसाब नहीं है अब किसी की धुन पे थोड़ी नाच रहे हैं ठीक तो यही होगा कि अब यह कहना उचित नहीं है कि नाच रहे हैं नाच हो गए हैं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 ना कोई संघ मन में तो आनंद रहे अभी तुम्हारे भीतर मन ही मन है आनंद तो बिल्कुल नहीं जब मन मिटता है तब आनंद आता है मन का अभाव आनंद है और प्रेम में मिटता है मन प्रेम मन की मृत्यु है प्रेम में मरता है मन तुम खो ही जाते हो कुछ खोज खबर नहीं मिलती कौन थे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 प्रेम दीवाने जो भय सहजो डिग्मिग देह पाव पड़े कित किति हरि संभाल तबले मन में तो आनंद रहे तन बौरा सब अंग ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग आज इतना